श्रीमद्भागवत महापुराण अथ चतुर्वशोध्याय राहु आदि की स्थित अतलादी नीचे के लोकों का वर्णन श्रीशु कुवाच अधस्ता सतुर्योजनायुते सर्वा नक्षत्रवच्चरिते योमर ग्रहत्व चा लत भगवद अनुकंपयापि केतर्म कर्मा चोपरिष्टाक्षा श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से दस हजार योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और महत्व प्राप्त किया है स्वयं यह सिंहिका पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है इसके नाम और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे यदद तरण मंडलम प्रतपस्त विस्तर योजनायुतमाचक्षते द्वादशस सोम से त्रयोदश सहस्रम राहुर्ज परमणि तदव्यवधान कृद्विराणबंध सूर्या चंद्रमसावी धावती सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है उसका विस्तार दस हजार योजन बतलाया जाता है इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार बारह हजार योजन है और राहु का तेरह हजार योजन अमृत पान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था उस को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है प्रयुक्त सुदर्शन नाम भागवत दैतमश्रम तत्जसा दुर्षम बहु परिवर्तमान अभ्यवस्थित चकित सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के के लिए उन दोनों पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है वह निरंतर घूमता रहता है इसलिए राहु उसके असह्य तेज से उद्विघ्न और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिक फिर सहसा लौट आता है उसके उतनी ही देर उनके सामने ठहरने की ही लोग ग्रहण करते हैं, लोग करते हैं। धस्ता, विद्याधर नाम सदनावन मात्र एवं राहुल से दस योजन नीचे सिद्ध चारण और विद्याधर आदि के स्थान है तत्ता पिशाच प्रेत भूत गणा नाम विहार जीरम अंतरिक्षम यवद प्रभाती यवन मेघा उसके नीचे जहाँ तक वायु की गति है और बादल दिखाई देते हैं अंतरिक्ष लोक है यह यक्ष राक्षस पिशाच प्रेत और भूतों का विहार स्थल है ततो अंतर क्षतिजना पृथ्वी या वंस भाष्य न सुपर्णादे पतत्री प्रवरा उत्पतंती उससे नीचे सौयोजन की दूरी पर यह पृथ्वी है जहां तक हंस गिद्ध बाज और गरुण आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं वहीं तक इसकी सीमा है उपवर्णितं उपवर्णित भूमि सन्निवेशन वनेरप्यध्यतस्ता सूबिभुराकैकसो योजना युतायास्णोपक्ता अतल वितल सुतलम तलातलम महातल रतातं पातालमती पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका है इसके भी नीचे अतल वितल, सुतल तलातल रसातल और पाताल नाम के साथ भू भूगर्भ स्थित बिल या लोक है ये एक के नीचे एक 10, दस हजार योजन की दूरी पर स्थित है और इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10 दस योजन की है एतेसुलस्वर्गेशु स्वर्गाद्यधीकमशनंदूति विभूति सुसमृद्धवनोध्या क्रीर विहारे दैत्यधानों का निप्रमुदानुर कलत्रपत्य बंधुस्रुहृदुचराम गृहपत ईश्वराद्य प्रतिहत कामा माया विनोदा निवसंती ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग ऐश्वर्य आनंद संतान सुख और धन संपत्ति है यहाँ के वैभवपूर्ण भवन उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएँ करते हुए निवास करते हैं वे सब गार्हस्य धर्म का पालन करने वाले हैं उनके स्त्री पुत्र बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादि में भी सामर्थ्य नहीं है ये सु महाराजमये न माया विना विनिर्मिता ना बड़ी प्रबर प्रभेका विरचित विचित्र भवन प्राकार गोपुर सभा चैत्य च नाद फिर नाम गासूर मिथुन पारावत सुख सारिका फिर किन कृत्रिम गृहोत्तम चका सती महाराज इन बिलों में मायावी मैदानों की बनाई हुई अनेकों पुरियां शोभा से जगमगा रही है जो अनेक जाति की सुंदर सुंदर श्रेष्ठ मणियों से रचे हुए चित्र विचित्र भवन परकोटे नगर द्वार सभा भवन मंदिर बड़े बड़े आंगन और गृहों से सुशोभित है तथा जिनकी कृत्रिम भूमियों फर्शों पर नाग और असुरों के जोड़े एवं कबूतर तोता और मैना आदि पक्षी खिलोल करते रहते हैं ऐसे पातालाधिपतियों के भव्य भवन उन पुरियों की शोभा बढ़ाते हैं उद्यान हानि मन इंद्रियानंदि भी कुसुम फलस्तक सुभग किसलयाव धनुचि रविटपरीवीट पीना लता लिंगा लिंगिता श्रीभिशून विवध विहंग मजलाशयाना जल पूर्णा झसकुल नक्षुत नीर नीरज कुमदकुव केतनाहारा कुल मधुर विविध स्वनाधिंद्रियो सभरम मरलोक श्रीमती सीताली वहां के बगीचे भी अपनी शोभा से देवलोक के उद्यानों की शोभा को मात करते हैं उनमें अनेकों वृक्ष हैं जिनकी सुंदर डालियां फल फूलों के गुच्छों और कोमल कोपलों के भार से झुकी भारतीय अनेकों जलाशय है उनमें विविध विहंगों के जोड़े विलास करते रहते हैं इन वृक्षों और जलाशयों की सु सुषमा से वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं उन जलाशयों में रहने वाली मछलियां अब खिलवाड़ करती हुई उछलती हैं तब उनका जल हिल उठता है साथ ही जल के ऊपर उगे हुए कमल कुमुद कुबल कल्हार नीलकमल लाल कमल और सतपत्र कमल आदि के समुदाय भी हिलने लगते हैं इन कमलों के वनों में रहने वाले पक्षी अविराम क्रीड़ा कौतुक करते हुए भांति भांति की बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को बड़ा ही आह्लाद होता है उस समय समस्त इंद्रियों में उत्सव है। यत्र वहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता इसलिए दिन रात आदि काल विभाग का भी कोई खटका नहीं देखा जाता यहां तम तमः प्रभां ते वहाँ के संपूर्ण अंधकार को बड़े बड़े नागों के मस्तकों की मड़िया ही दूर करती हैं नवाएते सुवसता दिव्यौषधी रानस्नादेराध योग व्याधो बलिपल जरादयच दे देश भैया दौर्गन्ध्य स्वेद क्लानी रीति भयोवस्थाच इन लोगों के निवासी जन औषधि रस रसायन अन्न पान और स्नान आदि का सेवन करते हैं वे सभी पदार्थ दिव्य होते हैं इन दिव्य वस्तुओं के सेवन से उन्हें मानसिक या शारीरिक भोग नहीं होते तथा धुरियाँ पड़ जाना बाल पक जाना बुढ़ापा आ जाना देह का कांतिहीन हो जाना शरीर में से दुर्गंध आना पसीना चूना थकावट अथवा शिथिलता आना तथा आयु के साथ शरीर की अवस्थाओं का बदलना ये कोई विकार नहीं होते वे सदा सुंदर स्वस्थ जवान और शक्ति संपन्न रहते हैं नहीं तेजाम कल्याणाम प्रभुवती कुतश्चन मृत्युवते पुण्य उन, पुरुषों की भगवान के तेज रूप सुदर्शन चक्र के सिवा और किसी साधन से मृत्यु नहीं हो सकती यस्मिन प्रवेशे सुरधूना प्रा पुंसवनाली भयादेव पतंति सुदर्शन चक्र के तो आते ही भय के कारण असुर असुरमणियों का गर्भस्राव और गर्भपात हो जाता है आ चतुर्था भवेद्राव पात पंचम ष्टो अर्थात चौथे मास तक जो गर्भ गिरता है उसे गर्भस्राव कहते हैं तथा पांचवे और छठे मास में गिरने का वह गर्भपात कहलाता है अथातले मे पुत्रो इसरो निवसती षण काद्या माया विनो धारियती जिम्भमा मुखत स्त्रीगणा उत्प्यंत स्वैरिण्य काम्य कुल्य इत विलायन प्रवृष्ट पुरशं रसन हाटकाख्य साधय स्वालासावोकनागस्मत संपोपगो अना स्वरम किल रमयती यस्पयुक्त पुरश ईश्वरोंहम सिद्धोंहमुत महां गज लोक में बलानदान का पुत्र असुर बल रहता है उसने छियानवे प्रकार की माया रची है उनमें से कोई कोई आज भी मायावी पुरुषों में पाई जाती है उसने एक बार जभाई ली थी उस समय उसके मुख से स्वर्णी केवल अपने वर्ण के पुरुषों से भ्रमण करने वाली कामनी अन्य वर्णों के पुरुषों से भी समागम करने वाली और पुश्चली अत्यंत चंचल स्वभाव वाली तीन प्रकार की स्त्रियाँ उत्पन्न हुई ये उस लोक में रहने वाले पुरुषों को हाटक नाम का रस पिलाकर संभोग करने में समर्थ बना लेती है और फिर उनके साथ अपने हाव, हाव में चितवन प्रेममयी मुस्कान प्रेमालाप और आवलिंगनादि के द्वारा यथेष्ठ रमण करती है उस हाटक रस को पीकर मनुष्य मदान हो जाता है और अपने को दस हजार हाथियों के समान बलवान समझकर मैं ईश्वर हूँ मैं सिद्ध हूँ इस प्रकार बढ़ बढ़कर बातें करने लगता है तथोधस्ता दुतले हरो भगवान हाटकेश्वर स्वपार सद्भूत घनावृत सर प्रजापति सर्गोपृहणाज भवो भवान्या सहमिथिनी भूत आस्ते जत प्रवृत्ता सरित प्रवरा हाटकी ना भवोजेन य चित्रभार्मातरिश्वर सब्यम ओजसा पिबती तनिष्यूत हाटकाक्षम सुवर्णम भूषणेना सुरेन्द्रवरोषा सुरशिर्धारय उसके नीचे वितल लोक में भगवान हाटकीमक महादेव जी अपने पार्षद भूत गणों के सहित रहते हैं वे प्रजापति के सृष्टि की वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के तेज से वहां हाट की नाम की एक नदी निकलती निकली है। उसके जल को वायु से प्रज्वलित अग्नि बड़े उत्साह से पीता है वह जो हाटक नाम का सोना थूकता है उससे बने हुए आभूषणों को दैत्य राजो के अंतपुर में स्त्री पुरुष सभी धारण करते हैं तथोधस्ता सुतलेन उदारश्रवा पुण्यश्लोको विरोचनात्मज मलिर्भगवता महेन्द्र से प्रिं चितड़ीनादी तेलबका भूत वटुवामनू पराक्षिप्तलोक्रगवदूकंपय पुनः प्रवेशंद्रादीस्व विद्यम या तो आस्ते वितल के नीचे सुतल लोक है उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन पुत्र बली रहते हैं भगवान ने इंद्र का प्रिय करने के लिए अदिति के गर्भ से वटू वामन रूप में अवतीर्ण होकर उनसे तीनों लोक छीन लिए थे फिर भगवान की कृपा से ही उनका इस लोक में प्रवेश हुआ जहाँ उन्हें जैसी उत्कृष्ट संपत्ति मिली हुई है वैसे इंद्रादि के पास भी नहीं है अत वे उन्हें पूज्यतम प्रभु के अपने धर्माचरण द्वारा आराधना करते हुए यहाँ आज भी निर्भयता निर्भयतापूर्वक रहते हैं नो ये वही सत नो ये वही तत्साक्षात्कार भगवत सजीव शेषीव नियाना जीवभूतात्मूते परमात्म सुदे तिशतमे पात्र उपन्ने परमादर सहित मनसा संप्रति संपूर्ण राजूर्णजीव के नियंता एवं आत्मस्वरूप परमात्मा वासुदेव जैसे पूज्यतम पवित्रतम पात्र के आने पर उन्हें परम श्रद्धा और आदर के साथ स्थिर चित्त से दिए हुए भूमिदान का यही कोई मुख्य फल नहीं है कि बेल बलि को सुतल लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया या ऐश्वर्य तो अनित्य है किंतु वह भूमिदान तो साक्षात मोक्ष का ही द्वार है यश हाव प्रत्खलनादीशो प्रखलनादिशो विवशागृणन पुरुष कर्मबंधन मंजथा विधनोती यशवा प्रतिपाधनम मुमोक्ष वो उन्नतोपलभ भगवान का तो चीकने गिरने और फिसलने के समय विवश होकर एक बार नाम लेने से भी मनुष्य सहसा कर्म बंधन को काट देता है जबकि मुमुक्ष लोग इस कर्म बंधन को योग साधन आदि अन्य अनेकों उपाय का आश्रय लेने पर बड़े कष्ट से कहीं काट पाते हैं तद भक्ता आत्मता आत्मनत्मद आत्मतव अतए अपने संयमी भक्त और ज्ञानियों को स्वरूप प्रदान करने वाले और समस्त प्राणियों के आत्मासी श्री भगवान को आत्मभाव से किए हुए भूमिदान का यह फल नहीं हो सकता ना वही भगवान नूनम अमुष्यानुजग्राह यदि पुनरात्मा अनुस्मृति मोचन माया में भोग ऐश्वर्य भगवान ने यदि बलि को उसके सर्वस्वदान के बदले अपनी विस्मृति कराने वाला यह माया में भोग और ऐश्वर्य ही दिया तो उन्होंने उस पर यह कोई अनुग्रह नहीं किया यदवता यांचा जिस समय कोई और उपाय न देखकर भगवान ने याचना के छल से उसका त्रिलोकी का राज्य छीन लिया और उसके पास केवल उसका शरीर मात्र ही शेष रहने दिया तब वरुण के पासों में बांधकर पर्वत की गुफा में डाल दिए जाने पर उसने कहा था नूनम बता भगवान सुनाषा यस्य यसिव मंत्रा मृत एक बृहस्पति तमहिताय स्वयं मुपेन्द्रेनात्मया चात्म से मतिर्गंभी काल मंथर परिभृत खेद है यह ऐश्वर्यशाली इंद्र विद्वान होकर भी अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध करने में कुशल नहीं है सम्मति लेने के लिए अन्य भाव से बृहस्पति जी को अपना मंत्री बनाया फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्री विष्णु भगवान से उनका से न मांग कर उनके द्वारा मुझसे अपने लिए ये भोग ही मांगे ये तीन लोक तो केवल एक मनवंतर तक ही रहते हैं जो अनंत काल का एक अवय मात्र है भगवान के कैंकर्य आगे भला इन तुक्ष भोगों का क्या मूल्य है युदासमत्तामह किलब्रे न तो स्वात्रकुतो भय पदम परमिति भगवतो परते भगवत पर हमारे पितामह प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों अपने पिता हिरण्य कशबू के मारे जाने पर प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था भगवान देना भी चाहते थे तो भी उनसे दूर करने वाला समझकर उन्होंने अपने पिता का निष्कंटक राज लेना स्वीकार नहीं किया तस् महानुभावस्या अनुपथम अमृत कषाज को वे बड़े महान भाव थे मुझ पर तो ना भगवान की कृपा ही है और ना मेरी वासनाएं ही शांत हुई है फिर मेरे जैसा कौन पुरुष उनके पास पहुंचने का साहस कर सकता है चरितम उपरिष्ठाद विस्तरिष्यते यसे भगवान स्वयं अखिल जगद्गुरु नारायणो द्वार गदापाड़ी रवतिष्ठते निज जनालोकम्पित हृदय येनांगुष्ठेना पदा दस्को योजनायुतायुत दिग्विजय उच्चार राजन इस बलि का चरित्र हम आगे अष्टम स्कंध में विस्तार से कहेंगे अपने भक्तों के प्रति भगवान का हृदय दया से भरा रहता है इसे से अखिल जगत के परम पूजनीय गुरु भगवान नारायण हाथ में गदा लिए लोक में राजा बलि के द्वार पर सदा उपस्थित रहते हैं एक बार जब दिग्विजय करता हुआ खमंडी रावण वहां पहुंचा तब उसे भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था ततोधस्ता तला तले मयो नाम धानवेंद्र श्रीपुरा अधिपति भगवता पुरारीण त्रिलोकी निर्दग्ध स्वुत्र्यो महादेव परतल लोक से नीचे तलातल है वहाँ त्रिपुराधिपति दानवराज मै रहता है पहले तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पूर्वभस्म कर दिए थे फिर उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला वह मायावियों का परम गुरु है और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं है वहाँ के निवासी उसका बहुत आदर करते हैं तथोधस्तान महातले काम सर्पाणाम नयक शीरसाम क्रोधवशो नाम गण कत कालीय सुना प्रधान महाभोगवंत अतचराजाधिपतेज मना सकलहत्य सुत कुकुटुंब संगचित प्रमत्ता हरती उसके नीचे महातल में कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है उसमें कुहक तक्षक काली और सुन आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं वे सदा भगवान के वाहन पक्षराज गरुण जी से डरते रहते हैं तो भी कभी कभी अपने स्त्री पुत्र मित्र और कुटुंब के संग से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं तथोधस्ता दानवाह पणजो लावा निवात कौचाह काले या हिण्य बु प्रत्यनीका उत्पत् महोजसो महासाहसीनो भगवत सकलोकान भाव हरिवेजतातिशत बलिपा बिलेशया इवती ये वैंसद्रदूत्या वाग्भिमंत्रांद्रा उसके नीचे रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं ये निमात कवच काले और भी कहलाते हैं इनका देवताओं से विरोध है ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है उन श्रीहरि के तेज से बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुप छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्रवर्ण रूप वाक्य के कारण सदा इंद्र से डरते रहते हैं। फुट नोट, एक कथा आती है कि जब नामक दैत्यों ने पृथ्वी को रसातल में छिपा लिया तब इंद्र ने उसे ढूंढने के लिए शर्मा नाम की एक दूती को भेजा था शर्मा ने शर्मा से दैत्यों ने संधि करनी चाही, परंतु शर्मा ने संधि न करके इंद्र की स्तुति करते हुए कहा था अता इंद्रेण पड़े यह सम हे तुम इंद्र के हाथ से मरकर पृथ्वी पर सो जाओ इसी सांप के कारण उन्हें सदा इंद्र का डर लगा रहता है नागलोकपत वा सुखी प्रमुखा शंख कु महाशंख श्वेत धनंजय धित्राष्ट्र शंख बला स्वतरम देवदत्तादयो महाभोगिनो। महामर्षा निवसती ये शामू वही पंच सप्तषाणसु विरचिता महामण्यो रोचिष्णव पाताल बिहति मिरनिक रोचिषा विध्मी रसातल के नीचे पाताल है महाशंखकुलीस महाशंख श्वेत धनंजय धृतराष्ट्रशंखचूड कंबल अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं इनमें वास्की प्रधान है इनमें से किसी के पांच, किसी के सात किसी के दस किसी के सौ और किसी के हजार सिर हैं इनके फनों की धमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है इत श्रीमदभागवते महाप्राणे पारम श्याम चेतायाम पंचम स्कंदे राह्वादी स्थिति बिलस्वर्गमरिया नाम चतुशोध्याय